त्व चिंतन रस और उसकी निवृत्ति स्वाद जय का महत्व कुछ टीकाकारों ने रस का अर्थ भोजन का रसा स्वाद लिया है उनका कहना है कि पाँचों ज्ञानेन्द्रियों में रसना ही सबसे बलवती है एक बार अन्य इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता है पर जिहवा पर नियंत्रण पाना अत्यंत कठिन है इसलिए वे इस श्लोक का ऐसा अर्थ करते हैं कि भोजन न पाने पर अन्य इंद्रियां तो निवृत्त हो जाती हैं पर रसनेन्द्रिय निवृत्त नहीं होती अपने कथन के प्रमाण में वे भागवत का यह श्लोक प्रस्तुत करते हैं इंद्रियाड़ी जयंतियासु निराहारा मनीषिण वर्जय्वा तो रसनम तन्नीर वर्धते तबज्जिंद्रियो न सजाता पुमा न जयेन्द्रसनम जित जिते रे विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत विजय प्राप्त कर लेते हैं परंतु इससे उनकी रसना इंद्री वश में नहीं होती वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है अन्य सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसनेन्द्रीय को अपने वश में नहीं कर लेता और यदि रसनेन्द्रीय को वश में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई रसना की ऐसी दुर्जय स्वाद प्रवृत्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार से वश में हो जाती है प्रस्तुत श्लोक में देही शब्द का प्रयोग किया गया है कहा गया है कि निराहारी दे के इंद्री विषय निवृत्त हो जाते हैं उनके प्रति रस नहीं देही का अर्थ देहाभिमानी जीव किया जाता है जिसे देह का अभिमान है वह विषयों के रस से कैसे मुक्त हो सकता है देह ही वासना का अधिष्ठान है जब तक देहाभिमान बना है वासना की हलचल मन में बनी रहेगी देहाभिमान नष्ट होने पर ही वासना का रस सूखेगा या इसे जो भी कह लें वासना का रस सूखने पर देहाभिमान नष्ट होगा यह कैसे साधित हो इसका उपाय अगले श्लोकों में प्रदर्शित करते हैं यत तो यपि ह्यप कौंतेयपुर विपस्थित इंद्रिया प्रमाथी हरती प्रथम मन ते सर्वाणी संयम्य युक्त आसीत मत्पर वशे यस्य येन्द्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हे कौंते यनशील बुद्धिमान पुरुष के मन को भी मथ देने वाली बलवान्द्रिया बलपूर्वक विषयों में खींच लेती हैं अत उन सब इंद्रियों को संयमित करके समाहित चित्त होकर मेरे परायण हो अवस्थित रहे क्योंकि जिसकी इंद्रियाँ वश में होती है उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित होती है